गार्ग के पुत्र अधिकारी गार्ग नाम से प्रसिद्ध हुए ये सभी क्षेत्र धर्म समन्वित ब्राह्मण कहे जाते हैं महावीर के पुत्र भीम थे उनसे उपक्षय नामक पुत्र हुआ इनके पुत्र का नाम विशाला था उसने त्रैया रुणी पुष्करी और कपी नामक तीन बेटे उत्पन्न किए कपी के वंशज उत्तम क्षत्री हुए अन्य दोनों के महर्षि हुए, गार्गे और सांस्कृत्य के वंशधर केवल तेजस्वी छत्री हुए, वे सब अंगीरस भ्रष्टपति के वंश में मिल गए। अब वृहत्तक्षत्र का वर्णन सुनाता हूं, सुनो, राजा वृहत्तक्षत्र का पुत्र, परम धार्मिक सुहत्र का उत्तर अधिकारी हस्ती था, उसने प्राचीन काल में हस्तीना पुत्र को बनाया। राजा हस्ति के तीन धार्मिक पुत्र हुए उनके नाम थे अजिमढ़ द्विजामीढ़ और पुरुमीढ़ अजमीढ़ की कुरुवंश की उद्धारक तीन पत्नियां थी जिनके नाम थे नीलीनी केशीनी और धूमीनी। उन सब ने वंश उद्धारक कई पुत्रों को उत्पन्न किया अजमीढ़ को वृद्ध अवस्था में भरत द्वाज की कृपा से ये पुत्र मिले थे, ऐसा कहा जाता है कि केशनी में राजा अजमीर के एक कंठ नामक बेटा उत्पन्न हुआ, कंठ का बेटा मेदा की थी, थी था, उसके वंशधर कांठ यापन द्विज कहे जाते थे, दूसरी पत्नी धूमिनी में वृहत्वसु का जन्म हुआ, वृहत्वसु का बेटा वृहंति वर्णु हुआ। उसका बेटा महाबलवान था महाबली का वृहदकर्मा वृहदरथ का उसका बेटा विश्वजीत था इनका बेटा सेनजीत था सेनजीत के चार लोग विख्यात बेटा थे उनके नाम थे रुधिराशव काव्य धर्ण धनुर्धारी राम और अपनिंत देश का राजा वत्स इसी राजा के नाम से प्रसिद्ध बच्चरों का प्रारंभ हुआ रुचि राशव का बेटा यशस्वी पृथुवेण्ड हुआ पृथुवेण्ड का बेटा पार था पार से नीप का जन्म हुआ राजा नीप के सो बेटे थे जो नीप गण के नाम से प्रसिद्ध थे उन नीप गणों में ही समर नामक बेटा परम यशस्वी और वंश का आधार करने वाला था उसने कामपिल्ये युद्ध में विजय प्राप्त की इस समर के परवार और सत्वदशव के ये तीन बेटे थे तीनों सर्वगुण संपन्न थे इनमें चार के व्रशु नामक पुत्र हुआ व्रशु के सक्रति हुआ उसके सर्वगुण वाला विभाज नामक पुत्र हुआ विभाज का उत्तर अधिकारी अरुद्रश नामक राजा हुआ यह यशस्वी अनुद्रश्श शुक जमाई और रची का पति था इसका उत्तर अधिकारी भ्रम बदत्खवा इसका पुत्र योग सोनु हुआ तथा योग सोनु का पुत्र विश्वसेन हुआ ये सभी राजा बड़े ही यशस्वी हुए राजा विश्वसेन का पुत्र उदक्षेन हुआ जिसका उत्तर भल्लार हुआ भल्लार का पुत्र अधिकारी जन्मजय हुआ इसी के बैर के कारण उग्रायुध ने नीय वंशियों का नाश कर दिया था ऋषियों ने कहा हे hey सूत जी यह उग्रायुध किसका पुत्र था यह किस वंश में उत्पन्न हुआ था इसने किस कारण से नीय वंशों का नाश कर दिया सूत बोले हे hey ऋषियों दुमिढ़ का पुत्र अधिकारी राजा ये भी हुआ जिसका पुत्र ध्रतिमान हुआ ध्रतिमान का सत्य ध्रति हुआ उसका पुत्र धरनेमि हुआ धरनेमि का पुत्र सुवर्मा था यह प्रतापी राजा था दहेए एक छत्र सम्राट था वह सार्बभूम नाम से प्रसिद्ध था इस सार्बभूम नामक वंश से महत्पौर नामक राजा हुआ उसका पुत्र रुकमरथ नामक था। रुकमरथ का पुत्र सुपार्शव था। इसका धार्मिक पुत्र सुमति था। सुमति का पुत्र धर्मात्मा सन्नतिमान था। उसका पुत्र सन्नति हुआ। सन्नति का पुत्र क्रत हुआ। यह राजा क्रत कोथमी शाखा के मातमा हिरुने नामी शिष्य था। यह 24 साम संहिता का वक्ता था उसकी संहिताओं की प्रसिद्धि प्राच्य नाम से कही गई है इसका पुत्र उग्रायुध हुआ यह उग्रायुध परम वीर तथा पुरवासियों को आनंद करने वाला था इसने अपने पराक्रम को प्रसिद्ध करने के पांचाल देश के राजा वृषत के पिता महानिल को मार डाला इस राजा उपरायुध का उत्तर अधिकारी राजा शेम हुआ, शेम का पुत्र सुवीर हुआ, सुवीर का पुत्र नरपज हुआ, नरपज से वीररथ उत्पन्न हुआ, ये पूर्वनसी राजा कहे गए हैं। आज मीड की नलीनी नाम की पंती से नील का जन्म हुआ, नील की बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उसका पुत्र शुशांति पैदा हुआ। उसका पुत्र पुरुजानु हुआ, पुरुजानु का पुत्र रिक्ष हुआ, रिक्ष के बहुत से उत्तर अधिकारी हुए, उनके नाम इस प्रकार हैं मुंगल, श्रजय, भैदिशु, युवियान और कामपील्ये। इन पांचों पुत्रों के लिए पिता ने पांच उपजाऊ और सुंदर जनपदों को बदलाया। ये पांच जनपद बाद में पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए मुंगल का सबसे बड़ा पुत्र ब्रहिस्त था, जिसने इंद्रसेन के सहयोग से बद्धेश्वर नामक पुत्र को पैदा किया। इसी राजा के सहयोग से मेनका ने एक जुड़वा संतानों को उत्पन्न किया। ऐसा भी सुना जाता है, इसमें एक राजरिची देवोदास हुए और दूसरी यशस्विनी अहिल्या थी। अहिल्या के शारदूत ऋषि के संयोग से ऋषि श्रेष्ठ शतानंद हुए शतानंद के पुत्र सत्त्यधर्ती हुए जो धनुर्वेद में पारंगत थे एक बार अप्सरा को देखकर राजरिषि सत्त्यधर्ती का चुक सरकंडों पर गिर गया जिससे एक जुड़वा संता ने प्रकट हुई राजा शंतनु वह संयोग से मृग को गए थे उन्होंने उन उन्हों बच्चों को दया से उठा लिया इनका पोषण इनका नाम कृपा और करपी रखा उसी कृपी का दूसरा नाम गौतमी था शारदूत के गौतम वंशों का वर्णन किया गया है अब देवदास की संतानों का वर्णन सुनिए देवदास का पुत्र अधिकारी राजा मित्र्यु उससे राजा मित्र हुए थे ये सभी छेत्रीय, धर्म प्रायन और भार्गव गोत्रिय थे। इसी वंश में विद्वान राजा चुवन का जन्म हुआ, जिसके रथ की समानता करने वाला कोई नहीं था। चेवन के सुदास, सुदास के सहदेव, सहदेव के सोमक हुए वंश के विनाश होने के समय राजा अजमीर ही सोमक के पुत्र हुए, सोमक का पुत्र जन्तु नाम वाला था इसके अलावा उसके सो पुत्र और हुए जिनमें सबसे छोटा प्रशत था यह प्रशत दुरुपद का पिता था दुरुपद का पुत्र द्रष्ट धुमन था द्रष्ट धुमन का पुत्र धर्त केतु हुआ अजमीर की तीसरी रानी के कोई संतान न पहले तो थी नहीं उसने कठोर तपस्या इस पुनर्जन्म में भी की सोवर तक कठोर तपस्या, हवन और जागरण तथा पवित्र कार्य और स्वयं अल्प आहार में निरत रही, उशासन पर बैठकर ही सोना आदि कार्य कर लेती थी। कठोर तप के कारण वह काली पड़ गई। उसमें राजा ने गर्भाधान किया, जिससे उसमें उसे रक्ष नामक पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह रक्ष देखने में धुएं के समान काला था। इसका एक छोटा भाई सीत भी हुआ था। रक्ष से सम्रण की उत्पत्ति हुई, सम्रण से कुरु की उत्पत्ति हुई। इस कुरु ने नवीन तीर्थ कुरु क्षेत्र का निर्माण किया था। बहुत समय तक उसने कुरु क्षेत्र को जीता था। उस समय इंद्र ने इसे वरदान दिया कि तुम्हारा यह क्षेत्र परम्रमणी और पुण्यवान और धर्मात्माओं के निवास करने योग्य होगा इसके वंशस कुरुगण कहलाएंगे ये सभी यशस्वी राजा थे